प्रविश्य मम वाच श्रवणत्वगादी प्रसुप्ता संजीवयतरा स्वधाशस्तचरण श्रवण्वगा भगवतेभ्यं नीलांबुजश्यामल कोमलांगं सीता चारुचापम महासायकुचापम नमाम रघुवंशनाथ सच्चिदानंदय विश्वत्पत्ति हेतव तापत्रीष्णा वैम नुम कुंदइंदुदर गौरसुंदरबिका पति अभीष्ट सिद्धिदुणीकलकोचनम ौमी शंकर मनंगमोचनम गोस्पदीकृतवारीशम मशकीकृत राक्षसमहातन वंदे अनलात्त्म मृदुमुसुकात मंद सुभगचारुचितवनि भली निमिकुल चंद जय श्री राघव मैथिली राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जनम मुह दीजियो श्री वृंदावन वास बंदौ राधा पद कमल अमल सकल सुख धाम जिनके पर सनहित रह लाला श्याम चेतन जग जीव जत सकल राम मय जान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 जय जय श्री राधे शा नम पार्वती पते हर हर महादेव भगवत भक्ति की रसधारा के परम प्रतिष्ठित प्रवाहक आदरणीय श्री विनोद अग्रवाल जी के साथ साथ सभी वे रसिक प्रेमी जन वे भक्ति मूर्ति माताएं जो पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री वृन्दावन धाम में और वह भी श्री गोविंद की गली में बैठकर जिस परमात्मा को रसो वही सह कहा गया उनके उसी परम दिव्य प्रेम रस में आप्लावित होने वाले आप सभी के प्रति मैं भगवत भाव से साधर प्रणाम निवेदित करता हूँ और इस प्रणाम के साथ नम्रता पूर्वक निवेदन है भगवान नाम की बड़ी महिमा है इसलिए प्रेम से प्रभु के पावन नाम का स्मरण करें पलटू सीता राम सो दृढ़ कर कीजे प्रीति अपनी ओर निवाहिए हार होए या जी इश्क एक तरफा में यू मशरूर हो जाऊंगा मैं इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं श्याम, श्याम तुम होगे शमा काफूर हो जाऊंगा मैं मैं अगर मांगू जो तुमसे तो मुझको तुम देना न कुछ मैं अगर मांगू जो तुमसे तो मुझको तुम देना न कुछ वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम ना मुझको चाहना तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं और मैं अगर देखूं तो देखू तुम ना मुझको देखना तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं और मैं अगर तड़पूं तो द्रग से बिंदु टपकाना ना तुम मैं अगर तड़पूं तो द्रग से बिंदु टपकाना ना तुम वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं प्रभु का प्रेम मिले यही प्रार्थना हमारे मन में संतों की कृपा से उठे यही जीवन की धन्यता है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 govindare radhe radhe gobind govindare radhe radhe radhe gobind govindare radhe radhe radhe gobind govindare radhe radhe radhe gobind govindare radhe radhe राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे Adi Adi Govind, Govinda, Adi Adi Adi Govind, Govinda. तो मन में कछ ऐसी बसी है कहाँ कहा अरुजाऊ कहाँ बस तेरे ही नाम की भेंट कसी है तेरो ही आसुर एक मलू नहीं प्रभु सो कोई और जैसी है ए हो मुरारी पुकारी कहो अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है Radhe Radhe Govind Govind Radhe समान रूप से व्याप्त है सर्वं यंच जगत्याम जगत इदम सर्व ईश आवास किंतु प्राप्ति तो प्रेम से होती है प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं आहा। एक घटना सब विदित है उसी से चर्चा आरंभ करूं राजस्थान की भावभूमि मेड़ता और जहां भक्ति की मूर्ति मीरा माता का प्राकट्य हुआ मेरो दर्द न जाने को बाल्यकाल की घटना है मीरा जी अपने पितामह दूदा जी के साथ मेणता में रह रही थी माता का दुलार मिलता था मेणता में श्री चतुर्भुजनाथ भगवान का मंदिर दूदाजी स्वयं पूजा करने जाते हैं, भगवान को भोग लगाने जाते हैं, लौटकर सबको प्रसाद देते हैं। एक दिन अस्वस्थ हो गए स्नान न कर सके उनके स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए नगर के कई प्रमुख प्रेमी जन संत महंत पुजारी एकत्रित हुए थे भगवान कि पूजा कौन करे भगवान को भोग लगाने आज कौन जाए बालिका मीरा उम्र सात वर्ष की रही होगी दूधा ने कहा कि बेटी आज तुम भगवान को भोग लगा कहानी कहती है कि मीरा माता एक कटोरे में दूध भरकर ले गए भगवान के सामने रख दिया मीरा माता विधि से परिचित नहीं है कि भगवान को भोग कैसे लगाया जाता है अगर विधि का ज्ञान होता तो विधि पूरी करके आ जाती पर उन वे तो यही समझती हैं कि भगवान भोग लगाते होंगे तो कुछ तो दूध पिए हाथ जोड़कर बालिका के रूप में मीरा कहने लगी मेरे पितामा ने भेजा है मैं दूध का कटोरा भर के लाई हूँ मैं मंत्र नहीं जानती मुझे पूजा की कोई विधि पता नहीं है लेकिन तुम भूखे न रह जाना मैं प्रार्थना कर रही हूँ दूध पी लो तो भगवान ने वैसे ही भोग लगाए जैसे रोज लगाते थे <coughs> बड़ा प्रसिद्ध गीत है राजस्थान में प्रायः गाया जाता अर्थ भी सरल सीधा है मीरा प्रार्थना करती है थे तो आरोगो मदन गोपाल कटोर लाई दूध को थे तो भरोन गो गोपाल भगवान स्वीकार कर लो मैं दूध का कटोरा भर के लाई हूँ मेरे पिता माँ ने भेजा है दूधाजी मण दई भिलावण जद में आई चाल उन्होंने भेजा तब मैं चलकर आई हूं और धोली धैन को दूध गर्म कर लाई मिश्री घाल धोली गाय का दूध गर्म करके मिश्री डाल के लाई हूं आप स्वीकार कर लो फिर भी नहीं पिया रूठ गए हो क्या ने रूठ गया मेड़िया भगवान कटोर लाई दूध को भज लगाते थे अब भोग भगवान ने लगा लिया पर भक्त को भी तो पता लगे मीरा माता बोली मैं समझ गई रूठ गए रूठ गए हो तो कारण बताओ किस विधि रूठ गया छोगा कारण कहो महाराज कारण बताओ और अगर नहीं रूठे हो तो दूध कटोरो धरो सामने पीवन दी और नहीं लूटे तो दूध का कटोरा सामने है पीने में कौन सी लाज लगती है पर एक बात सुन लो क्या अगर दूध नहीं पियोगे तो भूखे रहोगे और भूखे रहोगे तो आपके ये जो फूले हुए गाल है ना पिचक जाएंगे भूखा मरता रा चिप जासी थारा गाल कटोरो ऐसी बात कह दी फूले हुए गाल चिपक जाएंगे पिचक जाएंगे बस इतनी सहजता से सरल हृदय से बात निकले तो भगवान तक पहुंच जाती है खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है मगर मुश्किल तो यह है बात यह मुश्किल से होती है और ये बात प्रभु तक पहुंच गई दिल की भाषा भगवान तक पहुंच जाती है और दिल की भाषा भगवान ही समझते हैं इतना कहा अज शायद मेरे सामने दूध पीने में शर्म लग रही हो मैं पर्दा लगा देती हूँ अब तो ठीक है धावल पड़दो की जोड़िया दूनो हाथ और इस सहजता पर भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि गट गट दूध पीवन में ला चार भुजारा ना दूध पीवन में ला गया चार भुजारा ना गट गट चार रा रा। बालो राखे भगतानी जाती लाजे कटोरो लाई दूध को भरो दूध को आ भगवान ने प्रकट होकर दूध पी लिया मीरा बड़ी प्रसन्न हुई आज भगवान प्रकट हो गए प्रेम के प्रकट हो मैं जाना भक्ति मूर्ति माता मीरा ने भगवान का दर्शन कर लिया क्या कहना है ऐसी सुंदरता का मन हुआ कि मैं रोज ही भगवान को भोग लगाने आऊँ तो कितना अच्छा रहे रोज दर्शन हो पर आज तो मेरे पितामाह बीमार हैं फिर भी जब स्वस्थ हो जाएंगे तब तो वे ही आएंगे मीरा मुस्कुरा कर बोली भगवान हमारे पिता मह बीमार बने रहे ताकि मैं ही आया करूं भगवान भी हंस पड़े नहीं नहीं उन्हें बीमार रहने की जरूरत नहीं पर तुम्हारा मनोरथ सफल होगा मीरा आज अलग ही मस्ती में आज चाल डाल बदल ही गई क्यों जादू हो गया सांवरिया ने जादू डरा ऐसा जादू मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे गिरधर जादू कर गयो रे कि गिरधर जादू कर गयो रे लोग कहते मीरा क्या हुआ क्या हुआ सब कोई मीरा ने समझावे कायो था क्यों न बतावे क्या हो गया कुछ तो बताओ थारा ठीका पड़ गया नैन फरक बोली में पड़ गयो रे आज मने मिल गयो गिरधारी सामी सूरत पर जाऊं बलिहारी महाराज चुरा लिया दो ही नैन कि दिल पर तालो जड़ गयो रे गिरधर जादू कर गये अब मीरा को तो मिल गया वह परम स्वाद भक्त को वह स्वाद मिल गया लेकिन दिमाग वालों को समझ में आवे तब तो बोले प्रसाद प्रसाद मीरा बोली आज कुछ बचा ही नहीं है भगवान ने पी लिया दूधा जी बोले ऐसा नहीं हो सकता मीरा बोली नहीं हो सकता होगा पर आज ऐसे ही हुआ है प्रसाद नहीं बचा दूधा जी बोले झूठ बोल रही और लोग जो देखने आए थे उनका हालचाल लेने वे बोले बालिका है इसी ने पी लिया होगा आप दूसरी कोई व्यवस्था करो भगवान के भोग लगाने की दुदा जी बोले बात दूध पीने की नहीं झूठ क्यों बोलती है संस्कार बिगड़ रहा है अमीरा बोली मैं सत्य कह रही हूं लोग बोले हमें जिंदगी हो गई पूजा करते करते हमारे हाथ से तो कभी नहीं पिया अमीरा बोले अब ये उससे पूछो जिसने पियाया हमसे क्यों शिकायत है सूरताह की कहा बखाने और गोविंद की गति गोविंद जाने यही हरि भक्त कहते हैं यही सदग्रंथ गाते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं अब तो सभी बोले कि नहीं नहीं नहीं नहीं दोबारा पियेंगे मीरा बोली जिसने एक बार पिया है वो दोबारा भी पिया परीक्षा होनी चाहिए हो जाए मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है दूध का कटोरा फिर रखाया गया अब सब लोग तमाशा देखने गए मीरा कह रही थी ओ गिरधारी गोपाल पीर तू मेरी ना ही हरे गो दूध कटोरों भर के आई संत पिता महा परिजन लाई हे कन्हई ये सब समाज मेरो उपहास करेगो ओ गिरधारी गोपाल हंसी हाँ उड़ाएंगे मेरी भी प्रथम पात्र में शेषन छोड़ा अब क्यों पीने से मुख मोड़ा पीले थोड़ा दूध देवता तेरों कह बिगरे ओ गिरधारी गो मंदिर में मेरी रुचि राखी लखी न काहू ने वह झांकी तुझ बिन या बिनीत मीरा की साखी कौन भरेगो ओ गिरधारी कौन गवाही देगा मेरा प्रार्थना करते मूर्छित होकर गिर गई वो तमाशा देखने लोग कर दी बोले हमने पहले ही कहा था बच्ची है और है लेकिन संभल कर बैठना जलवाये मोहब्बत देखने वालों तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा देखने वालों और वही हुआ हिले राज महल डुले श्री मंदिर के मीरा के मीरा मूर्छित होते ही हिले राज महल डुले खम्ब श्री मंदिर के हिले राज महल डुले खम्ब श्री मंदिर के खुले दिव्य दर्शन को सभी के द्वारे हैं गए पंडित दंभ भाजे हृदय को त्याग बाजे एक साथ घड़ी संख और नगारे हैं दर्शक विनीत भव्य भाव में भुलाए गए ऐसे अकुलाए गए पीत पटवारे हैं एक ही नख पे गोबर धन धारे जिन उन चार मीरा के प्रेम में पसारे हैं दो भुज से पैसे भर लीन हो पात्र उठाए दो भुज से नंद जू मीर ही रहे जगा है पात्र खाली दिखा और तो किसी को कुछ दिखा नहीं अब तो सभी ने हाथ जोड़ लिए धन्य है मीरा तुम्हारी भक्ति और धन्य है भगवान की करुणा पर यही कहा देखे जग के जोगी भोगी ज्ञानी तपसी त्यागी आज विधाता की सृष्टि में दूदाजी बड़ भागी दूदा जी बोले भक्ति भावना लिए हृदय में आई मीरा भाई और जिसने मेरे जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई दूदा जी बोले बेठी आज से तुम्ही भगवान को भोग लगाने आया कर अमीरा तो यही चाहती थी यह विश्वास की घटना है विश्वास वाले पहुंच जाते हैं बहस करने वाले अटके रह जाते हैं स्वयं भी अटके रहते दूसरों को दूसरों को भी अटका देते हैं तर्क से कुछ सिद्ध नहीं होता तर्क भले ही जीत जाए पर मिले क्या तर्को अप्रतिष्ठा हाँ सत्य के अनुभव की बात अलग है एक आदमी पढ़कर आया घर में मां ने कहा कि बेटा विदेश गया था पढ़ने हाँ मां कैसी पढ़ाई पढ़ी ऐसी पढ़ाई असंभव को संभव सिद्ध कर दू तर्क से सिद्ध कर दू अभी सिद्ध कर दू मां बोली ये बातें मेरी समझ में नहीं आती बाद में करना तो ये दो लड्डू रखे ये खा ले तस्तरी में दो लड्डू रखे थे इन्हें खा ले बेटा बोला पहले विद्या का चमत्कार देख नाश्ता बाद में मां बोली चमत्कार किया बेटा बोला लड्डू कितने मां बोली दो बेटा बोला तीन का तीन है ही नहीं का मैं तो सिद्ध कि तीन हैं। कैसे सिद्ध करेगा पिता भी आकर बैठ गया बेटा मां से बोला गिन लड्डू कितने हैं? अब स्वाभाविक है मां ने गिनना शुरू किया एक बेटा बोला बिल्कुल ठीक और दूसरे लड्डू पर उंगली रखी दो हाँ ये एक हाँ ये दो बेटा बोला दो और एक तीन अब ये मजबूरी के इधर से एक शुरू करे तो इधर दो अब जैसे वो कहे एक और दो तो वो कह दे दो और एक तीन अजा और ये कह के बोल दो और एक तीन होता है कि ना शास्त्र प्रमाण अंक गणित कहता है शास्त्र तो कहता है दो और एक तीन जहां दो और एक मिले वहां तीन और तू ही कह रही ये एक ये दो दो और एक तीन अब मां के पास जवाब ही नहीं लेकिन मां ने कहा कि बेटा मैं हार तो गई पर लड्डू दो ही हैं जी तू गया मैं हार गई पर लड्डू दो ही हैं बेटा बोला ऐसे नहीं सिद्ध करो मां बोली मैं सिद्ध तो नहीं कर सकती पर उसका बाप बैठा था पास में बाप भी तो उसी का था वो बोला कि बेटा माँ क्या समझेगी मैं समझ गया लड्डू तीन है और मुझे साफ साफ दिख रहे हैं तीन है अब एक काम कर क्या बोले एक लड्डू मैं खा लूंगा और दूसरा लड्डू तुम्हारी माँ खा लेगी और तीसरा तुम खा ले तीन है तो ये, ये बहस करने वाले तर्क के ढंग से कुछ भी सिद्ध कर दें पर मिला क्या विश्वास करने वाले पहुंच जाते हैं भक्त तो पहुंच जाते हैं दिल पहुंच जाता है और इसीलिए मीरा माता की कहानी या भक्तों की कथाएं हमें विश्वास दिलाती है कि गोविंद की कृपा इस तरह भी होती है अब तो मीरा रोज जाने लगी भगवान को भोग लगाने रोज नियम से एक दिन कोई बारात देख ली दूल्हा बैठा जा रहा है घोड़े पर बराती जा रहे हैं मीरा पूछती माँ ये कौन है सजीला सुदर्शन युवक जो अशोहर आसीन है ये दूल्हा है तेरी सहेली का विवाह है मीरा सहज पूछ बैठी मेरा दूल्हा कौन अब माँ कैसे समझाए नन्ही सी बालिका को तेरा दूल्हा जब उसका दूल्हा है तो मेरा क्यों नहीं है उसके हाथ पांव नाक कान तो मेरे भी हाथ पांव नाक कान जब उसका दूल्हा तो मेरा दूल्हा क्यों नहीं माने कहा तेरा दूल्हा वही है जिनके मंदिर में जाती है दर्शन करने भोग लगाने अच्छा बात सहजता से कह दी पर दूसरे दिन सवेरे तो मीरा माता विवाहित देवियों की तरह श्रृंगार करके बैठ गई माने कहा क्या हुआ मीरा बोली विवाह हो गया तुम्हारा विवाह हुआ और हमें किसी को पता नहीं लगा तुम्हारा विवाह हुआ और हमें किसी को पता नहीं लगा मीरा बोली न लगा हो पर जिसका हुआ है उसे तो पता है हमारा विवाह हमें पता तो कब हुआ माई माने सुपुर्णा मा पर जी दीनानाथ माई माई माई, माई माई सपना मान सुपना मा, परीना जना पधारिया छप्पन करोड़ तो बराती आए छप्पन करोड़ यादव दूल्हो श्री ब्रजनाथ सुपनाम तोरण बंधिया जी मंडप मैं गया हाथ आए कान परमा प्रणाम सपने में विवाह हुआ मां मुस्कुराने लगी अरे चुप कर सपना सत्य नहीं होता सपना सपना है मीरा ने कहा मां संसार के साथ जुड़ा हुआ सच्चा संबंध भी सपना है और भगवान के साथ जुड़ा हुआ सपने का संबंध भी सत्य है एक गोपी से किसी ने कहा बड़ी दुखी होकर आई क्या हुआ बनवारी हित बन गई मिले न गोप मयंक बनवारी हित बन गई मिले न गोप मयंक लरत सास घर की सबे मोई झूठो देत कलंक झूठ ही कलंक लगाते हैं बन में भी गई मिले भी नहीं तो दूसरी बोली तुझे क्या हो गया है ग्वाले को छोरा सो कचू बड़ो धनी ना है रंग को है सामरो सांवरोवन को दिखाते हैं प्रातः काल गुए ले जावे मधुवन की ओर दिन भर चरावे तब सांझ घर आते हैं कुंजन में गोपिन सो मांगत दही को दान सखियन को माखन सो चुरा चुरा खाते हैं और तासों तू प्रेम करे बनी फिरे बावली सी अरे कामरी बारे पे का मरी जात है कामरी बारे पे का मरी जात है लेकिन सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं